सर्ग आध्यात्मरामण अर्य सर्गदो राक्षसैभक्षिता समत्ता सराराजुनी ते पश्यो नुचरती श्वाक्यमुनी सहदाक्रा मोबाया शेष रक्षसा हे सम इन्हें राक्षसों ने खा लिया है वे राक्षस समाधि से विरत हुए मुनिश्वरों को भक्षण करने के लिए मौका देखते हुए जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं मुनियों के ये भय और दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने समस्त राक्षसों का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की पूज्यमाना सदा तत्व मुनिर्भिश भी जानक्या सहितो रामो लक्ष्मण समन्वितः वाता कति तत्र वर्षाढ़ी रघुनंदन एवं क्रमेण संस्पन् ऋषि आश्रमा इस प्रकार क्रमशः सह के आश्रम देखते हुए श्री रघुनाथ जी वनवासी मुनियों द्वारा नित्य पूजित हुए सीता और लक्ष्मणों के साथ वहाँ कुछ वर्ष रहे सुतृक्षणस्रमं प्राघा प्रख्यात ऋषिसंकुम सर्वतु गुणसंपन्न सर्वसुखावतमाक सुतक्षण स्वयं आगता अगस्तशिष्यो रांत्रोपासन तत् विधिवत्जयास भक्त्यकित लोचन तदनंतर वे सुख्याण सुख्या मुनि के आश्रम में गए जो ऋषियों से घिरा हुआ समस्त ऋतुओं के गुणों से युक्त और सब समय सुखदायक था राम का आगमन सुन राम मंत्र के उपासक और अगस्त के शिष्य सुतिक्षण उन्हें लेने के लिए स्वयं आगे आए और उनकी विधिवत पूजा की उस समय सुतिक्षण के नेत्र भक्तिवश दर्शन के लिए अति उतावले हो रहे थे सुति क्षण मंत्र तन्मंत्रप्य हम अनगुणा प्रमेय सीतापते शिवरी शिव विरंचे समसिताखे संसार सिंधुतरण अलपोत पाद रावम सततम तब दास दास सुतिषण बोले त गुण अप्रमेय हितापते मैं आपका ही मंत्र जपता हूँ हे अभिराम राम आपके चरण संसार सागर से पार करने के लिए सुदृढ़ पोत जहाज स्वरूप है शिव और ब्रह्मा सर्वदा उनकी सेवा करते हैं हे नाथ मैं सर्वदा आपके दासों का दास हूँ मा मध्य सर्वजगताम अभिघोचरस्तम तुत कलत्र गृहांधक मग्न मलमोन गलपिंडी आप समस्त संसार की इंद्रियों के अविषय हैं तथापि इस मलमुत्र के पुतले के शरीर के मोहपास में जिसका हृदय बंधा हुआ है ऐसे मुझ दीन को अपनी ही माया से मोहित होकर पुत्र कलत्र और गृह आदि के अंधकूप में पड़ा देखकर आप स्वयं ही मुझे अपना पुण्य दर्शन देने के लिए पधारे हैं तम सर्वभूतहदय सुपि तन्मंत्रप्य विमुखेश तनोषि माया तन्मत्र साधन परेश माया सेवानूप फलदोषी यथा महीप आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं तथापि जो लोग आपके मंत्र जाप से विमुख हैं उन्हें आप अपनी माया से मोहित करते हैं और जो इस मंत्र के जप में तत्पर हैं उनकी माया दूर हो जाती है इस प्रकार राजा के समान आप सबको उनकी सेवा के अनुसार फल देने वाले हैं विश्वस श्रेष्ठे लय संसत हेतु रे कम भाषी समोषितिया विविधाकृतिस्व यद्रवि सलिलगत जलेक हे ईश वास्तव में एकमात्र आप ही इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं तथापि मुग्धचित्त पुरुषों को त्रिगुणमयी माया के कारण ब्रह्मा विष्णु और महादेव आदि विविध रूपों में भासते हैं जिस प्रकार जल के पात्रों में प्रतिबिंबित होने से सूर्य अनेक होकर भासता है प्रत्यक्षतरणारविंदम पश्यामस परत जग्रोपतस्त अतता गोचर अभी तन्मंत्र हृदय सुतता प्रसन्नः हे राम आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं तथापि आपके चरण कमलों को आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ इससे विदित होता है कि सबके साक्षी होने से आप सत्पुरुषों को अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मंत्र जाप से शुद्ध हो गया है उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं पश्या राम तव रूप मरूपिणो माया बिड़म सुमनुष्यवेश चाप हे राम आप तथापि अपने ही माया विलास से धारण किए आपके मनोहर मनुष्य स्वरूप को मैं देख रहा हूँ आपका यह रूप करोड़ों काम देवों के समान कांतिमान है और कमनीय धनुर्बाण धारण किए हैं आपका हृदय दयाद तथा मुख मनोहर मुस्कान से युक्त है सीता समे वजनाग्रधिष्यम सौमित्रिणा नियत सेवित पाद पद्म नीलोद्युतिम्त गुणम प्रशात तद्भागदेयम प्रणमा जो सीता जी से युक्त हैं कृष्ण मृगचर्म धारण किए हैं सर्वथा अजय हैं जिनके चरण कमल नृत्य श्री सुमित्रानंदन से सेवित हैं और जिनकी नील कमल के समान आभा है उस अनंत गुण शांत शांतमूर्ति सौभाग्य स्वरूप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ जानंतु राम तव रूपमशेष देश कालाद्युपादिहित घनचित प्रकाशम प्रत्यक्ष गोचर में तूपम विभात हृदय न परम विकाखे हे राम जो लोग आपके स्वरूप को देश काल आदि समस्त उपाधियों से रहित और चिदघन प्रकाश स्वरूप जानते हैं वे भले ही वैसा ही जाने किंतु मेरे हृदय में तो आज जो प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाई दे रहा है यही रूप भाषमान होता रहे इसके अतिरिक्त मुझे और किसी रूप की इच्छा नहीं है इतं सुवतस्तः राब्रवीद मुने जामी ते चिम निर्मल मधुपाशनागत द्रष्टुम्य नान्य साधन मनमंत्रोपाश का लोके मरण गता सुतिषण के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे मुस्का कर कहा हे hey, मुने मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा चित्र मेरी उपासना से निर्मल हो गया है और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी ही शरण में रहते हैं निरपेक्षान्यथाम द श्रोत तो तो तो तो में तठेद्यस्तु तत्कृतम प्रिय सदा मक्तिर्मी भवि तस्वान च विमल भवे तम मापासना देव अभी मुक्त सिंहसर्वता नृत्य निरपेक्ष और अनन्य गति रहते हैं उन्हें मैं नित्य प्रति दर्शन देता हूँ जो व्यक्ति तुम्हारे किए हुए इस मेरे प्रिय स्तोत्र का पाठ करता है उसे मेरी शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है तुम केवल मेरी उपासना से इस जीवितावस्था में ही सब प्रकार मुक्त हो गए हो देहाम सायुद्यम लक्ष्यसेशय गुरु ते द्रष्टुम्छा मुन किंच मनोमेल शरीर छूटने पर तुम निसंदेह मेरा सायुज पद प्राप्त करोगे अब मैं तुम्हारे गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से मिलना चाहता हूँ मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहने के लिए उतावला हो रहा है सुतिक्षणों तथेत्याह सोगम श्या राघव अहम गमिष्यामी चिरा दृष्टो महामुनि अभाते मृना सहेतो राम शशीत स लक्ष्मण नगस्त्य संभाषण लोलमानस प्रातकाल होने पर सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुनि को लेकर अगस्त्य जी से वार्तालाप करने के लिए उत्कंठित हो सने सने उनके छोटे भाई अग्निजी मुनि के आश्रम की ओर चली श्रीमद आध्यात्म राहेश्वर संवादे अरण्य कांडे द्वितय सर्ग